ईश्वर के अनुकंपा से हम लोग पंचदशी के जो नववा प्रकरण है ध्यान दीप प्रकरण उसके पैतालीसवें श्लोक तक हम लोगों ने विचार किया था जो साधक है अपने लक्ष्य के ओर जाना चाहता है अथवा जाता है तभी वहां अनेक प्रतिबंध आ जाते हैं क्योंकि शास्त्र में बता दिया है श्रेयांशी भावो विघ्न कोई अच्छा काम करने जाते उसमें विघ्न जाद आता है खराब काम में विघ्न नहीं होता है देखा भी जाता नहीं खराब काम में विघ्न नहीं आता है उसमें यदि विघ्न है तो बहुत अच्छा है किंतु तो अच्छे काम में विघ्न जादाते तो ये जो प्रतिबंधक आते हैं तीन प्रकार के बताने भूत प्रतिबंधक वर्तमान और भविष्यत का ये अथवा आगामी आगामी प्रतिबंधक के लिए वहां दो दृष्टांत दे दिया जैसा ऋषि वामदेव एक जन्म में ही मुक्त हो गए माता के गर्भ में और भरत है तीन जन्म के बाद प्रतिबंधक हट गया ज्ञान प्राप्त तो यहां तक हम लोगों ने विचार किया था अब अभी 40वां श्लोक देखे उसमें थोड़ा भूमिका है ननु नु एक नमि एव उच्चते इति आशंक्या आह ननु शब्द है ये यदि अर्थ पूर्व पक्षी है ननु यदि किंतु, परंतु ननु शब्द यदि शब्द चेत शब्द ये पूर्व पक्षी होता पूर्व पक्षी का मतलब भाई उत्तर देंगे गलत सिद्धांत पूर्व पक्षी का मतलब है गलत अथवा सिद्धांत को मजबूत करने वाला है सिद्धांत को यदि कोई मजबूत करता है वो पूरा पक्ष प्रतिपक्ष विरोध पक्ष वो मजबूत होता है शंका हो तो ही समाधान होगा ना सिद्धांति मजबूत तभी होगे ना तो ये बोले नदी एक नहा आगे अनुवाय एक न जन्माना एक जन्म के द्वारा प्रतिबंध हटने के बाद मुक्त हो गए थे कौन वाम जन्म, तीन जन्म हो गया भरत इस प्रकार नियत कालत्व आपने काल को तो सीमा से बताया या तो एक जन्म में मुक्त होंगे अथवा तीन जन्म में अरे सिद्धांति जी आपने ये बता दिया जो भावी प्रतिबंधक है अथवा आगामी ज्यादा से ज्यादा एक जन्म ले सकता है और भी ज्यादा हो तो तीन जन्म तो समय तो आपने निर्णय किया ना समय तो निर्णय किया ना तो ये बोल रहे नियत कालत्व नियत बोल तो काल का आपने निश्चय किया क्या, क्या निश्चय किया या तो एक जन्म अथवा तीन जन्म भवता भवता मतलब आपने ही नहीं भवता एवं है आगे देखिए हाँ भवता है एवं है उच्चते ऐसा पताचेद का संधि हो गई आगे एवा। आगे उच्चते भवता बोलता आपने ही कहा दिया आपने ही बता दिया क्या बता दिया या तो एक जन्म में अथवा तीन जन्म के बाद भावी प्रतिबंध निवृत्त होने से मुक्त होगा तो निश्चय तो हो गया ऐसा आशंका करने पर पूरा पक्षी शंका करने पर तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं हमने काल का नियमन नहीं किया है एक आपको समझाने के लिए एक दृष्टांत दे दिया भावी प्रतिबंधक कहां बता दिया तो ये समझाने के लिए दृष्टांत एक ही जन्म में होगा तीन ही जन्म में होगा ऐसा नहीं बहुत जन्म भी हो सकता है तो ये जो हमारे बताने का तात्पर्य केवल दृष्टांत मात्र है मात अब काल को क्यों पकड़ते हैं एक जन्म में तीन जन्म में इसमें तात्पर्य नहीं देखिए कहने वाले के एक तात्पर्य होता है तात्पर्य का मतलब वक्तुर इच्छा वक्ता की इच्छा किस तात्पर्य को लेके शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसको देखा जाता है यदि शब्द को लेके आप इधर उधर करें अनर्थक हो जाएगा जैसे गीता में पाप यो में गिना श्री शूद्र था तो वैश्य करके उसको लेके बहुत हल्ला करते हैं, ये सब पाप यो है करके किंतु भगवान ने किस तात्पर्य से बताया ये नहीं समझ रहे तात्पर्य देखना चाहता है एक शब्द को लेकर आप निर्णय नहीं कर सकते जैसा मान लीजिए किसी ने कहा सैदवम आ सैंधव कहते हैं सिंधु देश में उत्पन्न हुआ घोड़े को भी सैंधव कहते हैं क्योंकि सिंधु देश के घोड़े बहुत प्रसिद्ध मानते हैं, सिंध के घोड़े अथवा सिंधु कहते हैं सागर को समुद्र में उत्पन्न हुआ नमक भी है दोनों अर्थ है उभय अर्थक है अभी यदि कोई राजा भोजन में बैठा है और अपने सेवकों का सैनदव मान आया तुरंत घोड़ा लेके आ गए वो अब क्या कहेंगे उसको महामूर्ख मूर्ख नहीं महामूर्ख प्रसंग है तात्पर्य कौन सा है भोजन का है और भोजन और घोड़े में क्या संबंध है कोई नहीं है इसलिए ये तात्पर्य है राजा का सैदव का नमक में और तलवार लिया है वेशभूषणों से सुसज्जित है मुकुट रखा है सैंदवम कहानी से वहां नमक लेके गए ये तात्पर्य नहीं वहां का जो तात्पर्य है घोड़ा वैसे ही सिद्धांति बता रहे अरे पूरा पक्षी हमारा तात्पर्य थोड़ा समझो क्या एक और तीन का उसमें तात्पर्य नहीं ये केवल हम इसलिए दृष्टांत दे रहे ये भावी प्रतिबंधक के लिए दृष्टांत मात्र है चाहे तो एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है चार भी हो सकता है बहुत भी हो सकता है तो पूर्व पक्षीकार उसमें क्या प्रमाण है कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए ना। बोलने से कोई काम नहीं होता है लक्षण प्रमाण अभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्र है प्रतिज्ञा करने से कोई वस्तु सिद्धि नहीं होती लक्षण प्रमाण होना चाहिए बहुत लोग कहते जगत सत्य है ऐसा आक्षेप भी करते जगत सत्य है क्यों दी रहे दी रहे इसलिए सत्य है किंतु सत्य का लक्षण तो बता दीजिए पहले एक था एक बार कोई था थी। दो थी अमर जी जगत सत्य हाँ मान दे तो कोई आपत्ति नहीं किंतु हम लक्षण दे रहे लक्षण यदि घटेंगे तो मान दे दो वह सत्य का लक्षण क्या त्रिकाल बाध्यत्व अथवा अवस्थ त्रया ये जिसमें घटाया अब घटा तो कोई आपत्ति हाँ नहीं अवस्त में जिसका बाध ना हो अथवा तीनों कालों में जिसका बाद ना बस वो सत्य चाहे तो जगत को मानो और अन्य को माए कोई आपत्ति हाँ नहीं लक्षण घटना चाहिए तो इसलिए यहाँ पूरा बक्शी आक्षेप कर रहे ठीक है आपने कह दिया एक और तीन में आपका तात्पर्य नहीं है मतलब आगे जन्म लेता है प्रतिबंध तो अनेक भी ले सकते हैं, तो उसमें क्या प्रमाण है तो उसमें है गीता का भगवान का वचन ही प्रमाण है उसको उल्लेख करने के लिए जा रहे आगे के श्लोक आदि के द्वारा ीताया मतीते बहुजन्मने प्रतिबंध क्षया प्रोक्त नचारोप्यनर्तक योग भ्रष्ट अर्थात योग से भ्रष्ट योग भ्रष्ट वहां योग किसको कहते हैं? योग का मतलब प्राणायाम प्रत्यार योग नहीं लेना योग का मतलब अलब्द लाभ अलब्द लाभ अलब्द पदार्थ है उसका लाभ करना ही योग अथवा दैवासुरा वृत्ति निरोधा दैवासुरा वृत्ति निरोधा हमारे अंदर वृत्ति बनती है क्या नहीं नहीं बनती है वृत्ति नहीं वृत्ति बनती अनेक वृत्ति किंतु दो मुख्य रूप से दो ही गीता में सुना होगा दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति दो वृत्तिमती देवता और आसुर प्रजापति के दो पुत्र हैं ना देवता और असुर है बृहदारण्य में आया उनका दोनों को आपस में झगड़ा हो गई असुरों की संख्या ज्यादा है देवताओं के कम है तो वहां भगवान बाश्यकारवासुर कोई अलग नहीं भार तो है ही है हमारे अंदर है असु प्राणा विषय रमंती असुरा असु कहते प्राण विषय विषयों में ही निरंतर जो रमण करता है ये असुर है अथवा विषयाकार जो वृत्ति निरंतर बनती है आसुरी वृत्ति भगवान ने अशुवाद मुच्यते और दैवी का मतलब है शास्त्र के अनुसार परमात्मा के ओर जाने वाली जो वृत्ति बनती है ये है देवता दो वृत्ति ये दोनों वृत्तियों को निरोध करना है दैवा असुरा वृत्ति निरोधा दोनों वृत्ति पहले आसुरी वृत्ति का निरोध करना उसके बाद दैवावृत्ति का भी। पहले भी एक दिन मैंने संकेत दिया था दो प्रकार का संस्कार है दो प्रकार की वासना है एक आत्मा वासना और दूसरे अनात्मा वासना एक आत्मावासन हो गई और दूसरे अनात्मा वासना अनात्मा वासनों को दो भाग में किया है शुभ वासना अशुभ वासना अशुभ वासनों को दो भाग में किया है देह वासना और लोक वासना। हा लोक मतलब लोक में यश मिले कीर्ति मिले ये लोकवासना हो गई शरीर को लेके हो गया ये देहवासना हाँ तो देहावासना और लोकवासना ये वासना में अशुभ वासना हो गई और इस अशुभ वासना को आप किससे हटाएंगे अर्थात वासना में जो शुभ वासना है ना कौन शास्त्रवासना शास्त्रवासना भी अनात्मा वासना है अनात्म वासना है क्यों चतुर्भा अचंबित हो गए क्यों अनात्म वासना है शास्त्र भी माया का ही कार्य है ना शास्त्र भी माया का ही कार्य है अध्यासभाषा में सुना होगा लौकिका वैदिका सर्वे व्यवहार चाहे तो लौकिक हो वैदिक हो सारा अध्यस्थ कर रहे शास्त्र भी हाँ इतना अंतर है माया में तीन गुण है लक्षण भी करते हैं विद्या का अनादि अनिर्वचनीयत्व सती आवरण विक्षेप शक्ति द्वय आश्रय अध्यास कारणत्व यही क्या है अविद्या का लक्षण है एक विशेषण क्या अनादि और अनिर्वचनीय अनिर्वचने का कल बता दिया था सत्य असत्य निर्णय नहीं कर सकते तो अनादि अनिर्वचनीय सति आवरण विक्षेपशक्तिवय आश्रय शक्ति और विक्षेप शक्ति और अध्यास का कारण ये है अविद्या का लक्षण हो गया अभी यहां दो शक्ति दिखा है क्या नहीं लक्षण में दो शक्ति दिखा है ना आवरण और विक्षेप तो आवरण शक्ति हो गए तमोगुण का कार्य विक्षेप शक्ति हो गए सत्व गुण कहां गायब हो गया और एक कार्य होना चाहिए ना? नहीं रजोगण का विक्षेप हो गया समझ रहे ना अनादि अनिर्वचनीय सती आवरण विक्षेप शक्तिद्वय आश्रय अभ्यास कारण ये अविद्या का लक्षण है अनादि भी है अनिर्वचनीय है अनिर्वचनीय क्यों है भगवान बाशु ने कहा सन्ना भी सन्ना उभि भिन्ना बोल नहीं सकते और आवरण और विक्षेप शक्ति का आश्रय है और अध्यास का कारण है तो वहीं जा रहा हूं आपसे पूछ रहा हूं मैं <laughs> आप वेदन किया नहीं से ठीक है आवरण शक्ति हो गई रजोगुण का कार्य हा तमोगुण की विक्षेप शक्ति हो गई सत्वगुण कहां गायब हो गया लक्षण तो ऐसे किया है तो इसलिए ये जो लक्षण किया है बंधन का कारण है अविद्या ही बंधन का कारण है अविद्या कामा, कर्म एवं मृत्यु मृत्युमान है ये बंधन का कारण है सत्वगुण है उसका कार्य है ज्ञान शक्ति ये संसार के प्रति कारण नहीं है इसी का ही नाम है पराविद्या इसको कह दिया परा विद्या इसीलिए वहां अविद्या होने पर भी अविद्या के अंतर नहीं गिना ये बंधन का ही कारण है और ये बंधन को छुड़ाने वाला कारण इसलिए यहां नहीं डाल दिया तो समझ गए ना चतुर भाई सत्वगुण का कार्य कौन है ज्ञान शक्ति ब्रह्म विद्या हाँ वो इनको नाश करता है प्रकरण में आइए तो दो वासना बता दिया था एक अनात्मासना दूसरी आत्मावासना अनात्म वासना दो प्रकार की शुभ वासना अशुभ वासना अशुभ वासना दो प्रकार की देह वासना और लोक वासना तो देह वासना और लोक वासना ये अशुभ वासना है शास्त्र वासना हो गई शुभ वासना है अनात्मा वासना, वासना है। सारी वासना है और क्या स्पष्ट बोल रहे शास्त्र भी प्रतिबंधक है हम तथा जाके जिस शास्त्र की त्याग है ना ए न त्यक्तम तथा त्यजे एक समत, समय तक ठीक है जैसे भले भी एक दृष्टांत दिया था कांटे को आप किससे निकाल दे जंगल में जा रहे हैं कांटा लग गया वहां क्या कुछ मिलेगा ना दूसरे कांटे से कांटा निकाल दिया वो कांटे को भी फेंक दिया और इस कांटे को भी तो उसी प्रकार अनात्मा वासना में देह वासना और लोक वासना है वो कांटा लगाए हम लोगों को इससे द्वारा इधर भटक रहे ना और इस कांटे को निकालेंगे किससे वासना में दूसरी वासना ने शास्त्र वासना उससे इसके बाद दोनों फेंकना पड़ेगा दोनों को भी त्यागना पड़ेगा तो शुभ वासना के द्वारा पहले अशुभ अशुभवासना को हटा दीजिए तो उसके बाद शुभ वासना को भी त्याग जाता उसके बाद होती आत्म वासना आत्मावासना वासना बोलते तो निरंतर आत्मा का ही चिंतन तो आत्माभाषा न माना तो इसलिए यहां योग का अर्थ किया अलब्द लाभ अथवा दैवासुरा वृत्ति निरोधा दो वृत्ति बनती है ना हमारे अंदर एक दैवा आसुरी वृत्ति आसुरी बोलते विषयों को लेकर अनात्मा को लेकर जो निरंतर बनती वृत्ति है आसुरी आसु बोल तो प्राण आविषय उनकी जो वृत्ति है आसुरी वृत्ति और एक दैव वृत्ति है है तो दैव वृत्ति भी और आसुरी वृत्ति भी क्या कौन सी वासना बनेगी अनात्मा दोनों दोनों पहले दैव वृत्ति के द्वारा आसुरी वृत्ति को निरोध किया और उसके बाद उसको भी तभी कहते योग तो दैव आसुरा वृत्तिद ये योग कलग अथवा क्लेश क्लेशकर्म विघटक प्रमाण विपरियादी वृत्तिरोधत्व योग क्लेश है पांच क्लेश है ना अविद्या अस्मिता राग द्वेष द्वेश और कर्म तो क्लेश कर्म का विरोधी होते हुए प्रमाण विपर्यादि वृत्ति का जो निरोध है उसी का नाम है योग कहते हैं ये योग की परिभाषा की ऐसे जो योग भ्रष्ट योग मतलब यहां योग से भ्रष्ट होना ये क्या मतलब है बोलते योग भ्रष्ट है योग भ्रष्ट है अर्थात जो साधना उन्होंने खूब की वृत्ति निरोध के लिए प्रयत्न भी किया किंतु तत्व साक्षात्कार पर्यंत विचार नहीं हुआ वहां तक नहीं पहुंचा उतने में उनका शरीर आदि शांत हो गया अथवा तो उसका मन इधर उधर भटक तो उसी का नाम है योग भ्रष्टा तो यही बता रहे योग भ्रष्ट गीता योगभ्रष्ट वो तो आगे आएगा अभी यहां केवल आपको भूमिका बना रहे वो तो आगे दो श्लोक में बताएंगे सैंतालीस और अड़तालीस में तो गीतायाम योग भ्रष्टा गीता में योग भ्रष्टा बहुजन्म ने प्रतिबंध प्रति क्षय अगार जो गीता है उसमें बहुजन्मनी अती बोलते व्यतीते अतीत आ गए ना, ना। गीतायाम है आगे अतीते अकार इधर निकाल दी अतीत का मतलब व्यतीते बहुजन्मनी अतीते मतलब बहु बहुजन्म व्यतीत होने पर बहु जन्म बीतने पर प्रतिबंधक क्षय जो प्रतिबंधक है कौन सा प्रतिबंधक आगामी प्रतिबंध वर्तमान भी नहीं है भूत भी नहीं हां भविष्यत कही है आगामी पाले ही कहा गया था ये दो प्रतिबंधक है ना ये पुरुषार्थ के द्वारा हटा सकते आप भूत प्रतिबंधक भूत का मतलब बीता हुआ कोई वस्तु आपको बार बार स्मरण में आ रहे आप ध्यान में अथवा चिंतन में लगे फटा सामने हुई खड़ा यहाँ भैंस का दृष्टान दिया बीता हुआ मतलब स्मरण वस्तु नहीं है वहां पीछे का जो स्मरण है वो आपको अवरोध कर रहा है, व्यवधान डाल रहा है आप वेदांत श्रवण मनन में प्रवृत्त हो रहे बार बार हो रहे भी किंतु बीच में बार बार वो खड़ा हो रहा है व्यवधान डाल रहा है वही स्मरण याद का मतलब क्या है बता दीजिए याद आ रहा है मतलब क्या है स्मरण है याद आने किसको कहते हैं? स्मरण है स्मरण किसका होता है बेटा हवा मतलब आप पहले अनुभव करते कोई वस्तु अनुभव का मतलब है इंद्रिया अर्थ संनिकर्ष इंद्रिया और अर्थ का संनिकर्ष से जो ज्ञान होता है ये अनुभवात्मक ज्ञान बोलते तो अनुभव इतना खतरनाक नहीं है किसी वस्तु का जो अनुभव कर रहे वो भोग कर रहे वो इतना खतरनाक नहीं वो भोग क्या करता है समाप्त होते हैं वे एक संस्कार छोड़ देता है देशम मान लीजिए किसी बर्तन में आपने लहसुन रख दिया लहसुन को तो हटा दिया बर्तन में गंदगी तो बाद में भी रहती ऐसे ही अनुभव के बारे के संस्कार छोड़ देता है वो संस्कार दो प्रकार का है एक उद्बुद्ध संस्कार एक अनुद्बुद्ध संस्कार जैसा मान लीजिए बचपन से अभी तक आप लोगों ने जो अनुभव किया स्मरण है क्या नहीं स्कूल में अथवा कोई विशेष घटना घटी होगी वो तो आपको स्मरण हो रहा है सभी तो नहीं स्मरण हो रहा है किंतु तो विशेष पढ़ते समय कोई अध्यापक ने दंड दिया अथवा कोई जाते समय कोई झगड़ा हो गए किसी विशेष ये तो स्मरण रहता है प्रेथी प्रेथी गुणा। गुणा ये जो स्मृति हो रहे संस्कार के कारण इसलिए स्मृति का लक्षण क्या है संस्कार जन्य ज्ञानम स्मृति ये स्मृति का लक्षण है संस्कार से जन्य जो ज्ञान संस्कार से उत्पन्न होता है वो ज्ञान क्या है स्मृति और इन्द्रिया और विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है ज्ञान ये अनुभव है और जो स्मृति है संस्कार से होता है। सभी संस्कार ने उद्बुद्ध संस्कार उसको बोलते प्राकट्य हमारे अंदर इतने संस्कार है पीछे के कहां स्मरण हो रहे है? पता नहीं कल ही क्या हुआ सब थोड़ा स्मरण हो रहा है कुछ विशेष रसगुल्ला खाया भंडारा खा ये तो स्मरण हो सकता है किंतु सभी तो नहीं तो उद्बुद्ध संस्कार है वो स्मृति का कारण बनता है अनुद्व संस्कार वहां पड़े रहता है तो ये स्मृति जो हो रही पीछे की हाँ वो इतना आपको व्यवधान नहीं डाल सकता रहेगा वो तो इसीलिए देखिये दे यहां प्रतिबंधक कौन कर रहा है आपको उद्बुद्ध संस्कार बाकी सब नहीं कोई ऐसा वस्तु में आपका लगाता पहले मन वो बार बार स्मरण हो रहे जहां भी आप ये चिंतन करेंगे वही सामने खड़ा हो जा रहे तो इसलिए उद्बुद्ध संस्कार पड़ा है वही स्मृति बन करके आपको व्यवधान यही बोल रहे याद हो रहे आपको बोल देना याद हो रहे करके ये याद का नाम है स्मरण तो याद भी किससे कर स्मरण किससे हो रहे चिंतन किससे कर रहे न। न। न। दो सारा से कर रहे मन से चिंतन कर रहे किसका जो आपने सुना है श्रवण तो उतने में वो स्मरण आके आपको व्यवधान कर रहे प्रतिबंध हो रहे प्रतिबंध मतलब वो जो सुन रहे उसको ठीक से चिंतन होने नहीं दे रहे जितना होना चाहिए उतना होने नहीं दे रहे श्रवण भी कर रहे हैं चिंतन भी कर रहे हैं, किंतु सौ परसेंट होने नहीं दे रहे वो प्रतिबंधक व्यवधान राज वो भी हटा सकते हैं वर्तमान बताया था चार प्रतिबंधक विषयाशक्ति बुद्धिमान्यता और दुराग्रह और अभिनिवेश इसको भी हटा सकते उपाय भी बता अब यहां जो बता रहे प्रतिबंधक ये कौन सा है भावी ये हमारे हाथ में नहीं ये प्रारब्ध के हाथ में कृषि बता प्रतिबंध शिबंध है बहुजन्म ने अतीतें बोलते व्यतीते प्रतिबंध शय उस प्रतिबंध का क्या होता है क्षय होता है ऊपर से जोड़ दीजिए ऐसा प्रतिबंध प्रतिबंध क्षय केवल एक जन्म में ही होगा अथवा तीन जन्म में होगा ऐसा कोई नहीं बहुत जन्म वेतीत होने के बाद भी होता उसमें क्या प्रमाण है आगे देंगे प्रोक्ता प्रोक्ता मतलब कहा तो यहां बीच में बिजनास के मन में पुनः शंका हो रही ठीक है बहुत जन्म बीतने के बाद प्रतिबंध क्षय हो रहे तो पहले आपने विचार किया है वो विचार तो नष्ट हो जाएगा बहुत जन्म है ना बीच में बहुत व्यवधान आ जाएगा तो विचार क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा विचार क्या हो अनर्थक हो जाएगा जैसा मान लीजिए कोई सकाम कर्म है यज्ञ आदि अब कर्म प्रारंभ किया सकाम कर्म बता रहा तो करते करते पूरा नहीं हुआ बीच में छूट गया क्या कर्म फल देगा वो नहीं देता व्यर्थ हो गया आपने अतः जल में होम हो गया वैसे ही आपने श्रवण किया है मनन किया है किंतु भावी प्रतिबंधक आ गया आपको अनेक जन्म का कारण बन गया तो आपने किया हुआ विचार व्यर्थ होना चाहिए तो यदि इतना विचार किया चिंतन किया यदि व्यर्थ हो तो कौन प्रवृत्ति होंगे? तो इसलिए बता रहे ऐसी बात नहीं कर्म भले ही व्यर्थ हो सकता है वो भी कौन सा निष्काम कर्म नहीं वो व्यर्थ नहीं होता है सकाम कर्म क्योंकि सकाम कहते फल उद्देश्य फलउद्देशे न क्रियमान कर्म फल को उद्देश्य रख करके जो कर्म करते प्रयोजन को लक्ष्य रखकर के जो कर्म करते ये है सकाम कर्म और उस कर्म में यदि त्रुटि हो अथवा खंडित हो फल नहीं देंगे किंतु निष्काम कर्म बीच में व्यवधान होने पर भी नष्ट नहीं होता है वो फल देता वैसे ही यहां बता रहे विचारों अपनी अनर्तक न ना। ना को वहां जोड़ दीजिए इसलिए बता रहे अनेक जन्म लेने पर भावी जैसा मान लीजिए उदाहरण के लिए जिसमें हम लोगों में ही विचार कर जैसा हम लोग अभी श्रवण कर रहे कोई भावी प्रतिबंधक आ गया अधिकारी अधिक अधिक फू है, भावी प्रतिबंधक आ गया वो भी बहुत जन्म तक ये जो अभी विचार कर रहे वो तो अनर्थक हो जाएगा ऐसा शंका होने पर यहां समाधान कर रहे विचारो अपी न अनर्त अर्थात वो अनर्थ नहीं होगा अनर्थ मतलब क्या है अनर्थ का मतलब जो फल देने में समर्थ नहीं है वो व्यर्थ बोलते आपने काम किया व्यर्थ हो गया व्यर्थ का मतलब उसे कोई फल नहीं मिला सार्थक कहते हैं जिस कार्य से कोई फल मिले उसको बोलते सार्थक सफल बोलते हैं। तो इसलिए यहां बता रहे जो विचार है व्यर्थ नहीं होगा अनर्थ नहीं होगा वो कालांतर में जाके वही काम कर सकता है यही बता रहे है। टीका मधि की ना सकाम तो व्यर्थ होता है सकाम यदि पूर्ण ना हो उसमें त्रुटि भी हो वो काम सफल नहीं माना जाता है सकाम है निष्काम है ये विचार है वो व्यर्थ नहीं होता जहां से रुका है वहां से आगे बढ़ेगा जैसा दृष्टान्त भी दिया है यहां भी शायद देंगे जैसा मान लीजिए आपने आधा काम कर दिया कुछ लिखना हुआ था जो भी अब सो गए सायकाल छोड़ दिया छह सात बजे काम करके लिखना हुआ था वो कुछ उसके बाद सो गए कितना घंटा व्यवधान हो गए बिच में सो गए उसके बाद स्नान करके दोबारा लिखने क्या जो कल की हवा भूल जाएंगे तो वहां से शुरू करते हैं। नया नहीं लिखते हैं। कल जहां से लेके वहां से आगे वैसा ही ये जो विचार है और निष्काम कर्म वहां से आगे बढ़ता है किंतु सकाम कर्म नहीं ये बता रहे टीका मैं देखी योगी ऊपर वे ना उसको उठा रहे योग भ्रष्ट हाँ। श्लोक में है ना योगभ उसके अर्थ कर रहे देखिए योगभ का अर्थ कर रहे तत्व, विचारा योग का। तत्व साक्षात्कार पर्यतम विचार रहीत ये योगभष्ट का तत्वसाक्षात्कार तत्व साक्षात्कार का मतलब है जो अपना वास्तव स्वरूप यथार्थ स्वरूप तो यातात्म्यता तो जो साक्षात्कार का मतलब अनुभव या साक्षात्कार का मतलब देखना अर्थ नहीं लेना क्योंकि दोबारा भेद सिद्ध होगा अनुभव भाई हो तो जो तत्व साक्षात्कार पर्यंत तक विचार रहे विचार तो किया खूब किंतु तत्व साक्षात्कार तक विचार नहीं हुआ वहां तक नहीं हुआ अभी देखिए हैं विचार बता रहे तो विचार किसको कहते हैं विचार की क्या परिभाषा है बोलते ना विचार करते विचार करके विचार का मतलब है जैसा किसी वस्तु को लेकर हम चिंतन करते हैं निरंतर अथवा प्रतिबंधक आदि है उसको निवारण करना प्रयत्न करते हैं किसी वस्तु को लेकर और वो जो विचार है दो प्रकार का माना जाता है विचार भी मुख्यतः लौकिक विचार भी करते हैं और दूसरा एक शास्त्रीय विचार शास्त्रीय विचार का नाम है मीमांसा उसी का नाम है मीमांसा मीमांसा का मतलब पूजनीय विचार पूजनीय विचार एक विशेषण लगा दिया है अर्थात उसमें पूजनीय विचार है और वो जो पूजनीय विचार है दो भाग में विभक्त है एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा मतलब वेद का पूर्व भाग को लेकर जो विचार किया अतः तो धर्म जिज्ञासा एक वेद को दो भाग में विभक्त किया वेद का पूर्वार्ध वेद का उत्तरार्ध तो वेद का जो पूर्वार्ध है कर्माधि उपासनादि उनको लेके जो विचार किया जाता है उसमें मीमांसा का नाम है पूर्व मीमांसा तो पूर्व मीमांसा का विचारक है व्यास जी के शिष्य जैमिनी ऋषि जयमिनी सूत्र है और वेद का जो उत्तर भाग है वेदांत उसको लेकर विचार जो किया जाता है उसी का नाम है उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र का एक नाम है उत्तर मीमांसा इसीलिए यहां जो विचार बता रहे कौन सा विचार को पूर्व मीमांसा को नहीं यहां तो उत्तर मीमांसा वेदांत तो ये बोल रहे तत्व साक्षात्कार पर्यता विचार रहता विचार तो किया किंतु उस विचार के द्वारा तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ उसी का नाम है योग भ्रष्ट तो योग का अर्थ क्या हुआ तत्व योग का अर्थ क्या हुआ तत्व तो उस तत्व के लिए चिंतन करते विचार करते करते हुए भ्रष्ट हो गया मतलब तत्व को प्राप्त नहीं किया तो यही योग भ्रष्ट है ये बता रहे विचार इत्यर्थ बीच में आक्षेप कर रहे हैं पूरा बात तर्री तर्री का मतलब विचार तो खूब किया फल तो नहीं मिला विचार का फल क्या है तत्व साक्षात्कार और साधना का योग का फल है निग्रह और अनुग्रह बहुत लोग कहा थे अरे खूब साधना करना समाधि तभी जाके ज्ञान होता है ज्ञान साधना है समाधि से नहीं होता विचार से निग्रह और अनुग्रह किसी को निग्रह करना शाप देना ऋषियों में देखे व्यास में दोनों देखा जाता है निग्रह मतलब किसी को शाप आदि देना अनुग्रह बोलते जिसके ऊपर कृपा करना आशीर्वाद निग्रह और अनुग्रह है साधना का फल है ज्ञान है विचार का फल है इसलिए आपके पास विचार यदि परिपक्वता है ज्ञान को रुकावट नहीं करेगा कुछ थोड़े तो साधन होना ही चाहिए बिना साधन से विचार टिकेगा किंतु तो बहुत इतना साधना करो आप एक पैर में खड़े हो तपस्या करो तभी जाके ज्ञान होगा ऐसा नहीं उससे आपके अंदर निग्रह अनुग्रह शक्ति आ जाएगी ज्ञान नहीं हो सकता है ज्ञान है विचार का फल है तो इसलिए आपने विचार तो किया और विचार का फल है तत्व साक्षात्कार हुआ नहीं योग भ्रष्ट हो गया तो विचार तो निष्फल हो जाएगा तो ये आक्षेप कर रहा है तर्रे तत्व विचार हो निष्फल असात तो आपने इतना विचार किया तत्व का वो तो निष्फल होगा ये आशंका है शंक्य आह सिद्धांति बोल रहे नहीं बाबा ये व्यर्थ नहीं होगा ये सका कर्म नहीं है ना विचारो विचारो अपि करके नचारोपी उपर विचारोक नहीं होगा प्रतिबंधा निवृत्ति अपरोक्ष अनमे अपरोक्षणसदभावादि भाव कर रहा है प्रतिबंधा निवृत्ति क्योंकि आप जितना भी विचार किया है ना वो परिपक्व तो हो रहे और ज्ञान होने में क्यों नहीं दे रहे वो प्रतिबंधक बैठा है तो इसलिए प्रतिबंधक का जहां निवृत्ति हो गया प्रतिबंधक कौन है यहां प्रारब्ध भावी प्रतिबंधक है प्रारब्ध लंबा वो जो निवृत्ति अनंतर उस निवृत्ति के पश्चात अपरोक्ष ज्ञान लक्षण फल या फल कोई अलग नहीं है अपरोक्ष ज्ञान मतलब जो अभानापाद आवरण की निवृत्ति असत्वापाद आवरण तो निवृत्ति हो गई पहले ही वो खूब विचार किया इतना विचार परिपक्व हो गए दृढ़ परोक्ष हो गए उसको असत्वापाद तो निवारण हो गया किंतु अभानपाद निवृत्ति के लिए प्रतिबंधक बार बार सामने आ रहे हैं इसलिए बोल रहा है अपरोक्ष ज्ञान लक्षण ज्ञान लक्षण बोलते ज्ञान स्वरूप फला वही फल है विचार का फल कौन है अपरोक्ष ज्ञान होना वही लक्षण बोलते स्वरूप सद्भावान अर्थात वो सद तो फल अवश्य मिलेगा किंतु अभी क्यों नहीं मिल रहा है प्रतिबंधक ये प्रतिबंधक जिस समय हटेगा ये जो आपने विचार किया है वो तुरंत फल देगा इसलिए विचार व्यर्थ नहीं है जब तक प्रतिबंधक है तब तक व्यर्थ सा होता है व्यर्थ नहीं अरे मैंने इतना प्रयत्न किया अनुभव तो नहीं हुआ तत्वज्ञान नहीं हुआ व्यर्थ सा भान होता है किंतु तो व्यर्थ नहीं क्योंकि प्रतिबंधक जहां हटेगा तुरंत उसको ज्ञान हो सकता है इसलिए हे पूरबक्षी आपने जो आक्षेप किया था तत्वज्ञान नहीं हुआ विचार व्यर्थ होगा ऐसी बात है? नहीं वो फल देगा प्रतिबंधक हटने का आगे का विचार हम लोग कल का ओम पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्ण पूर्ण मुदचते पूर्णमेवा वशिष्यते शांति शांति शांति